श्री गर्भगीता अर्जुन बोले हे भगवान कृपा बताएं कि जीव जब गर्भ में आता है तो वह किस पूर्व कर्म के कारण आता है हे मधुसूदन प्राणी जन्म के पूर्व गर्भवास का कष्ट भोगता है और जन्म लेते समय भी असह्य कष्ट पाता है इसके उपरांत वह संसार में रहकर रोग पीड़ा भोगता है उसे बुढ़ापा आता है प्राणी की मृत्यु भी होती है अस्तु प्रभु जी कृपा यह बताए कि वे कौन से कर्म हैं जो प्राणी को जन्म मरण से रहित बनाते हैं श्री भगवान बोले हे अर्जुन जन्म मरण का बंधन उन प्राणियों की नियति है जो संसार में लिप्त रहते हैं ऐसे प्राणी संसार में अनुरक्त रहते हैं अर्थात संसार के नश्वर पदार्थों से ही प्रेम करते हैं वे सांसारिक वस्तुओं की कामना करते हैं प्राणी संसार की माया पाने की चेष्टा तो करता है परंतु मेरी भक्ति पर ध्यान नहीं देता इसके कारण वह बारंबार और अनेक योनियों में जाकर जरा मरण का दुख उठाता है अर्जुन बोले हे जनार्दन सांसारिक माया मोह से मुक्ति तो बहुत कठिन है माया चित्त हर लेती है मन काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार रूपी विकार से घिरा मदमस्त हाथी है रूपी शक्ति इसे प्रेरणा देती है पंच विकारों में अहंकार प्रबल है जो कि प्राणी को नरक में ले जाता है हे ऋषिकेश इस मदमस्त हाथी को कैसे वश में किया जाए मन को भक्ति में लगाने हेतु क्या उपाय करना उचित है श्री भगवान बोले हे धनंजय जैसे मदमस्त हाथी को वश में करने के लिए अंकुश की आवश्यकता होती है उसी प्रकार मन को वश में करने के लिए अभ्यास द्वारा ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक होता है भक्ति और ज्ञान बराबर अभ्यास करते रहने पर ही प्राप्त होते हैं अर्जुन बोले हे मधुसूदन आपकी भक्ति के लिए कोई वनखंडों में जा रमते हैं और कोई वैरागी बनकर स्थान स्थान पर भ्रमण करते रहते हैं हे प्रभु कृपा बताएं कि आपकी भक्ति कैसे मिल सकती है श्री भगवान बोले हे अर्जुन मेरी खोज में वन वन भटकते सन्यासी अथवा स्थान स्थान पर जाने वाले वैरागी मुझे तब तक प्राप्त नहीं कर पाते जब तक उनके हृदय में मेरा निवास नहीं होता तब अथवा वैरागी का अहम तो मेरी भक्ति पाने में बाधा डालता है जटा धारण करने अथवा भस्म लगा वैरागी बनने मात्र से जीव मेरी कृपा का पात्र नहीं बन जाता अहंकारी को तो मेरा दर्शन सुलभ ही नहीं होता मैं शुद्ध हृदय वाले सतत अभ्यासी ऐसे जीव को मिलता हूं जो काम क्रोध मोह ममता और अहंकार से परे है अर्जुन बोले हे माधव प्राणी पंच विकार जनित प्रवृत्ति के कारण लौकिक जीवन नष्ट कर लेता है हे मुरारी कृपा बताएं कि वह कौन सा पाप है जिसके कारण किसी व्यक्ति की स्त्री असमय मर जाती है किन पापों के फलस्वरूप अल्प आयु में पुत्र मर जाता है कौन से पाप के कारण व्यक्ति वीर्यहीन हो जाता है श्री भगवान बोले किसी का लिया हुआ ऋण नहीं चुकाने वाला पति पत्नी हानि का दुख उठाता है उसी प्रकार किसी की धरोहर अमानत को न लौटाने वाले का पुत्र अल्प आयु में मर जाता है किसी को सहयोग सहायता का आश्वासन देकर भी समय आने पर सहयोग न करने वाला वीरहीन होता है ये सब भयंकर पाप हैं, जो स्त्री पुरुष एकाकी होकर भोगते हैं अर्जुन बोले हे दयानिधे, किस पाप के फलस्वरूप प्राणी सतत रोगी रहता है और किस कुकर्म के फलस्वरूप बोझा ढोने वाला जघन्य पशु बनता है श्री भगवान बोले हे अर्जुन कोई सौभाग्य कांक्षिणी कन्या को बेचने वाला सतत रोगी रहता है अभक्ष्य भोजन और मादक द्रव्य का सेवन करने वाला अधम योनी में जन्म लेता है झूठी गवाही देने वाला भोजन बनाकर पंच कंबल कर स्वयं भोजन करने वाला बिल्ली और सुकर की योनि प्राप्त करता है अर्जुन बोले हे प्रभु इस संसार में जिनको आपने धन धान्य दिया है और उत्तम साधन दिए हैं तो उनका पुण्य क्या था श्री भगवान बोले उत्तम रीति से सुयोग्य पात्र को स्वर्ण आदि दान करने वाला धन धान्य और वाहन आदि पाता है सत्य सनातन वैदिक रीति से सुयोग्य वर को विधि पूर्वक कन्यादान करने वाला उत्तम मानव यौनि का अधिकारी बनता है अर्जुन बोले हे प्रभु संसार में कोई तो सर्वांग सुंदर है और कोई कुरूप है सो श्रेष्ठ स्वास्थ्य और स्वरूपवान शरीर किन पुण्यों से मिलता है श्री भगवान बोले हे कौते पुरुष का रूप स्वरूप नहीं गुण महत्वपूर्ण है फिर भी आकर्षक देह संत विद्वानों की सेवा एवं निरंतर ज्ञान की आकांक्षा के फल स्वरूप मिलती है अर्जुन बोले हे दयानिधि प्राणी धन और सांसारिक सुखों से मोह क्यों रखता है श्री भगवान बोले हे महाबाहु, अगर मेरी कृपा से प्राणी वंचित हो जाए तो धन दौलत और सांसारिक रूप आदि से प्रीति करने लगता है यह सब नाशवान है विवेकी साधक को इससे दूर रहना चाहिए जो व्यक्ति सांसारिक व्यामोह से मुक्त हो काशी हरिद्वार अवंतिका अयोध्या आदि पवित्र स्थलों के दर्शन और मेरी निष्काम भक्ति करता है वह राजा जैसी संपन्नता और ज्ञान प्राप्त करता है इसी प्रकार विनम्र भाव से गुप्त दान करने वाला कामना रहित होकर दूसरों की सेवा करने वाला सदा अपनी आवश्यकता धन पाता है उसकी काया निरोगी रहती है अर्जुन बोले हे प्रभु प्राणी में रक्त विकार खंडवायु अंधा अथवा पंगुता का कारण क्या है बताने की कृपा करें श्री भगवान बोले हे धनंजय मेरी भक्ति से परे माया लिप्त नशे व्यसनों में रत रहने वाला क्रोधी रक्त विकारी आलस्य में डूबे दरिद्री शील संयम रहित खंड वायु जैसे रोग से ग्रस्त होते हैं पतिव्रत धर्म का उल्लंघन करने वाली स्त्री और संयम रहित पति में पंगुता ज्योतिहीनता आती है अर्जुन बोले हे जगत कृपा करके गुरु दीक्षा के विषय में भी कुछ बताएं। श्री भगवान बोले हे तुम धन्य हो और धन्य है तुम्हारी माता तुम्हारा यह प्रश्न संसार के लिए कल्याणकारी है हे पार्थ संयमी और इंद्रियों को वश में करने वाला कोई सिद्ध पुरुष जो ईश भक्ति और परोपकार में लगा हो गुरु रूप में धारण करे अपने गुरु के मार्गदर्शन में मेरी आराधना कर व्यक्ति गुरु कृपा से मेरी भक्ति पाता है ऐसे गुरु से विमुख प्राणी सप्त ग्राम को मारने का पाप भोगता है उसका मुख देखना भी पाप है जैसे मदिरा भांड से सटा गंगा जल अशुद्ध हो जाता है उसी प्रकार गुरुद्रोही ग्रहस्थ साधक की साधना निष्फल रहती है ऐसे व्यक्ति कूकर सूकर गर्धब काक आदि योनियों को पाता है वह अजगर के समान आलस्य में डूबा तिरस्कार पाता है अतः गुरु आज्ञा पालक साधनशील व्यसन रहित जीवन व्यतीत करना चाहिए हे धनंजय गुरु दीक्षा बिना साधक का उद्धार नहीं होता है मेरी भक्ति की इच्छा करने वाले को गुरु धारण करना उत्तम है जैसे नदियों में गंगा व्रतों में एकादशी और जीवों में मनुष्य तन श्रेष्ठ है उसी प्रकार साधक की सिद्धियों में गुरु कृपा श्रेष्ठ है गुरु सेवा का फल अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फलदायी है